भावना में प्रबोधनी से मैं आगे बढ़ेंगे अभी थोड़ा गुरु साधु शास्त्र वाला नहीं गुरु साधु गुरु शिष्य वाला थोड़ा बाकी गुरु और दीक्षा फिर साधना का होगा ओम ज्ञान शला कया चुन्मील चम श्री गुर श्री श्रीचैतन्यमनोभ स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा स्वदाव वंदेह श्रीगुर श्रीयुतपकमल श्रीगुरून वैषवांश्रजा श्री सहजन रघुनाथ सजीव साइतम सवधूतम पिजन सही कृष्णचैतन्यम श्रीराधा पहगणन ललिता श्री विशाखाविता श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीअदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे गुरु शिष्य और दीक्षा के विषय में कलम ले रहे थे पहले जो नव नवोपीत भक्त हैं, जो आए हैं सबसे पहले शिल प्रभुपात को सुने उनके ग्रंथ पढ़े भक्तों का संग करें, तो शुरुआत में उनकी जो सभी मंत्र जहा से प्रारंभ होते हैं, वो शिल प्रभुपात के मंत्र से प्रारंभ होता है ऐसा कुछ समय करने के बाद कोई भी एक जो प्रामाणिक गुरु है उनसे वो शरणागति ले सकते हैं शरणागति लेने के बाद गुरु का मंत्र है वो प्रभुपात के मंत्र के पहले ऐड हो जाएगा गुरु का प्रणाम मंत्र और फिर प्रभुपात प्रणाम मंत्र उस तरह से मन में भी और वचन में भी इस प्रकार से आ, सेवाएं आगे बढ़ती हैं भगवान की सेवा कर रहे हैं भोग लगा रहे हैं कोई भी सेवाए गुरु के माध्यम से होती है और कल जैसे हमने देखा कि गुरु प्रामाणिक है कि नहीं तो इसको संस्था के रूप में वो ध्यान रखने वाले संस्था का एक बोर्ड है उसी प्रकार से शिष्य प्रामाणिक है कि नहीं ये विषय भी आवश्यक है क्योंकि केवल प्रामाणिक शिष्य और प्रामाणिक गुरु होगा दोनों का मिलन होगा तभी वास्तविक सिद्धि प्राप्त हो सकती है शिष्य को शिष्य भी प्रामाणिक है कि नहीं ये भी जानना आवश्यक है क्योंकि जब गुरु दीक्षा देते हैं तो शिष्य के सभी पाप अपने ऊपर ले लेते हैं जब समर्पित होते हैं जब दीक्षा प्राप्त होती है तो शिष्य के अब तक के जो भी पाप थे वो गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं और यदि शिष्य फिर भी पाप करता रहता है तो सब पाप गुरु को और लगते रहते हैं तो इसलिए शिक्षा गुरु वही व्यक्ति बन सकता है जो ये पापों को पचा पाए वो कोई इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है जो बहुत अभी बोलते हैं कि दीक्षा गुरु बनना है और जो जो लोग गुरु की पोजीशन लेने के लिए पुरुष भी ऐसे हैं बहुत सारे जो गुरु बनने के लिए तत्पर है लेकिन गुरु बनने के लिए कोई वैष्णव सामान्य रूप से तत्पर होना नहीं चाहिए क्योंकि तो गुरु बनने पे शिष्य के सभी पाप उस समय के हो तो लेना ही पड़ते उसको जलाना ही पड़ता है उसके साथ साथ वो जो अभी पूरे जीवन में भी जो पाप करेगा या कुछ उसकी पूरी जिम्मेदारी आ जाती है उसके कारण यदि कोई व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है पापों को जलाने के लिए तो गुरु बनकर के उसका पतन हो जाएगा अच्छा सिंसियर भक्त होने के बावजूद भी यदि उसमें शक्ति नहीं है वो इतना कठोरता से पालन नहीं कर रहे कृष्णा भवन पूरा एकदम नहीं लगे हुए भगवान की सेवा में तो उनका पतन हो गया इसलिए शास्त्र अनुमोदन करते कि बहुत शिष्य नहीं करने चाहिए बहुत शिष्य नहीं करने चाहिए शास्त्र का अनुमोदन है जो रूप गोस्वामी भक्तिरसान सिंधु में देते हैं व्यक्ति को बहुत शिष्य नहीं करने चाहिए वहां पे कॉमेंट्री में वो भी लगते है कि प्रचार के लिए बहुत शिष्य करने पड़ जाए लेकिन यहाँ पे इसलिए बताया है कि बहुत शिष्य नहीं करने चाहिए कि ध्यान रखना चाहिए शिष्य यदि प्रामाणिक नहीं है तो गुरु की हालत खराब हो जाती है इसलिए संप्रदाय को फैलाने के लिए ऐसा सोचने के लिए कि ज्यादा लोग हो जाएंगे इसमें इसको हम प्रचार कहते हैं उस के चक्कर में अप्रामाणिक शिष्यों को मत लेना लो होता है ना शिष्य को भी दीक्षा दे देते हैं चार माला चार ठीक है ना दीक्षा देने के बाद छोला चालू कर गंभीर नहीं ऐसे शिष्यों को यदि गुरु शिष्य कर लेता है तो पूरा संप्रदाय नष्ट हो सकता है ये रूप गोस्वामी कह रहे हैं तात्पर्य है बाकी में सामने संदि वो गुरु ही नष्ट हो है वहां में शिक्षा ही नष्ट हो गई शिष्य भ्रष्ट है तो, तो इसलिए शिष्य भी प्रामाणिक होना आवश्यक है अब शिष्य प्रमाणिक है कि नहीं तो उसकी विधि होनी चाहिए तो दो प्रकार के गुरु रहते हैं पर्सनल है क्योंकि गुरु शिष्य संबंध भी पर्सनल है तो इसलिए गुरु दो प्रकार की विचारधारा वाले रहते हैं एक तो है कि जो कुछ ही शिष्य लेना चाहते हैं चार पाँच छः दस जिनको वो पर्सनली ट्रेन कर सके सीधा हमेशा साथ में रहकर एक इस प्रकार की विचार वाले गुरु रहते, रहते हैं जो बहुत सारे शिष्य लेंगे और अपने शिष्यों कुछ शिष्यों को प्रशिक्षण देंगे जो कि उनके दूसरे सब शिष्यों को प्रशिक्षण देंगे उस प्रकार से ट्री स्ट्रक्चर में चलते दोनों प्रकार के गुरु आ, हमको प्राचीन समय में भी प्राप्त होते हैं जैसे रामानुजाचार्य और ऐसे बड़े बड़े आचार्य और सन्यासी गण हैं। तो वो लोग अपने शिष्यों को प्रशिक्षण देते थे कुछ शिष्यों को जो की बाकी शिष्यों को प्रशिक्षण देते थे सबकी दीक्षा इनके पास होती थी और ऐसे भी मिलते हैं जो बस घर है उनका और आठ दस शिष्य है उनको अच्छे से प्रशिक्षण देंगे साथ में रह करके प्रकार से दोनों प्रकार के प्राप्त है जो पहले प्रकार के गुरु है जो बहुत सारे शिष्य लेते हैं उनका लेवल भी काफी ऊपर होना चाहिए क्योंकि उनको इतने सारे पाप लेने पड़ रहे हैं वो सब पापों को जलाना है भगवान की सेवा करके भगवान को ही सब कुछ अर्पण कर बीच में कुछ भी स्वयं रखा तो उधर उधर इकट्ठा होता है दस शिष्य का थोड़ा बहुत कुछ बीच में रह गया और दस का रह गया अंतर पड़ेगा ना इसलिए शास्त्र भी वन करते बहुत शिष्य मत करो तो ऐसे है तो इन दोनों प्रकार में अभी यदि कोई कुछ ही शिष्य ले रहा है तो भी इसी प्रकार से वर्णन आता है पांच जात्र शास्त्र में खासकर कि गुरु है वो शिष्य का परीक्षण करें साथ में रहकर रख रह कर ले शिष्य और गुरु को साथ में रहना है शिष्य गुरु की सेवा करेंगे और इस तरह से गुरु शिष्य का परीक्षण कर रहा है कि वो कितने सिंसियर है एक साल तक परीक्षण करता उसके बाद दीक्षा दे एक साल में पूरा संबंध भी बन, और उससे पता चल गया कि, कितना पानी है। उसके बाद उनको दीक्षा दे दो दीक्षा देने के बाद भी वही गुरु है जो जिन्होंने दीक्षा दी वो प्रशिक्षण करते रहते हैं। इस तरह से शिष्यों को पर्सनली ट्रेन करके अलग अलग लेवल तक लेकर के आते हैं हो सकता है कि कोई शिष्य उनके गुरु बनने के लेवल तक भी आ जाए तो उनको और पर्सनली ट्रेन करके आगे गुरु का पद कैसे निभाना है और इस प्रकार से पर्सनली ट्रेन करे ऐसे भी गुरु रहते हैं। तो इसमें कोई इतने फॉर्मल पद्धति की जरूरत नहीं है कि शिष्य प्रामाणिक है कि गुरु स्वयं उसको परख रहे तो किसी और को बताने की जरुरत नहीं शिष्य प्रमाणिक है लेकिन दूसरी जो पद्धति है जिसमें गुरु शिष्य कर रहे हैं और अपने शिष्यों के पास उनका प्रशिक्षण कर करता है उस पद्धति में जो उनके शिष्य जो प्रशिक्षण दे रहे हैं उनकी तरफ से मतलब गुरु तो सीधा संबंध में है इसलिए हाँ इसको दीक्षा दी जा सकती है तो उसका रिकमेंडेशन आता है वो तो जो अनुमोदन वो उनके पास लेके आते है गुरु के पास हाँ इनको आप दीक्षा दे सकते हैं क्योंकि गुरु ने इनको प्रशिक्षण दिया हुआ है इसलिए गुरु को विश्वास है कि ये कोई उल्टे सीधे को लेके नहीं आएगा वो यदि उसका विश्वासघात करता है गुरु का तो वो शिष्य को सब पाप लगते हैं बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाती है होता है ना कई बार अभी ये जो दूसरी पद्धति बताई जिसमें एक गुरु है और काफी उनके दूसरे शिष्य हैं उनके पास प्रशिक्षण करा रहे हैं दूसरे शिष्यों का कुछ शिष्यों के पास तो शिक्षा गुरु उसमें मुख्य आ जाते हैं स्ट्रक्चर में दीक्षा गुरु एक है लेकिन मुख्य जो प्रशिक्षण हो रहा है वो शिक्षा गुरुओं के माध्यम से हो रहा है जैसे महाप्रु है तो उन्होंने स्वरूप दामोदर को रघुनाथ गोस्वामी को प्रशिक्षण देने के लिए रखे इसलिए स्वरूप रघुनाथ कहा जाता है चैतन्य महाप्रु बोले ही आपको देंगे मेरे पास मत रहा स्वरूप दामोदर गोस्वामी है वो उनको शिक्षा देते थे पूरा ध्यान रखते थे रघुनाथ दास को गोस्वामी का उनका आध्यात्मिक प्रगति की पूरी जिम्मेदारी रघुनाथ स्वरूप दामोदर की थी रघुनाथ दोस गोस्वामी की आध्यात्मिक जीवन की जिम्मेदारी तो उस प्रकार से शिक्षा गुरु की भी स्थिति है मुख्य शिक्षा गुरु की स्थिति यह है इस कौन में ज्यादातर जो गुरु है वो इस प्रकार से चलते हैं इसमें मुख्य शिक्षा गुरु कुछ रहते हैं उनके अंतर्गत लोग शिक्षाएं ले रहे हैं और उनका पूरा जिम्मेदारी दी गई है इनको तो उस तरह से हो रहा है था। अभी उसमें यदि कोई धोखाबाजी करता है कि बता दो ना गुरु को सोला माला कर रहा है नहीं कर रहा बाद में कर लेगा हम देख लेंगे अभी बता दो दीक्षा हो जाएगी मेरा इतना नंबर हो गया मैंने गुरु के लिए इतने शिष्य बनाए ऐसा यदि कोई करता है तो बीच में वो फंसेगा स्वयं इसलिए अलग अलग ये दो पद्धति थी तो इसमें एक मुख्य शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दो अलग हुए जबकि उसमें जो कम शिष्य बना करके स्वयं जो प्रशिक्षण देते हैं तो उसमें दीक्षा गुरु और मुख्य शिक्षा गुरु एक ही हो गया साथ में रह के प्रशिक्षण दे रहे हैं तो दूसरी पद्धति उसमें फिर रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है इसलिए स्कोन में रिकमेंडेशन की मेथडोलॉजी अभी इसकोन पूरा इंस्टीट्यूशन है केवल एक गुरु का स्कोन नहीं इसलिए इंस्टीट्यूशन बेस्ड पूरी पद्धति है कि जिस मंदिर से आप कनेक्टेड हो वो आपकी साधना का रिकॉर्ड देख रहे हैं सेवा का रिकॉर्ड देख रहे हैं आपका काउंसलिंग देख रहे हैं किस प्रकार से आपकी स्थिति है भक्ति में फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर वहां के टेंपल प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देते हैं हाँ इसको अभी दीक्षा दी जा सकती है इस तरह से तो इसलिए सिद्धांत वही है लेकिन अलग प्रकार से आ रहा है परीक्षण का सिद्धांत है कि शिक्षा परीक्षित व्यक्ति को दीक्षा मत दो ये नियम बिना परीक्षण के दीक्षा मत दो वो नियम को स्थापित करने के लिए इस कौन में? रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन सिस्टम है जिसमें प्राप्त होने पर फिर दीक्षा दे सकते हैं जो भी गुरु हो ताकि गुरु बच के रह पाए फिर आगे फिर एक बार जब दीक्षा हो जाती है उसके बाद आ, यह हमारी जो दीक्षा पद्धति है वो पंच संस्कार की दीक्षा पद्धति जैसे हमने कई बार चर्चा किया पंचरात्र से ताप नाम यागरी तो दीक्षा याग संस्कार दीक्षा पूरी हुई भी नहीं जाती है पांच संस्कार जरूरी नहीं है कि एक ही समय पर नहीं जाए तो इस्कोन शिल प्रभु और भक्ति स्थान सरस्वती ठाकुर ने इस तरह से इसको स्थापित किया है कि जो पहली दीक्षा की बात आती है जब आत्मसमर्पण करते हैं शिष्या तो है वो नाम संस्कार प्राप्त होता है ताप पुण्र उससे पहले उसी में आ जाते हैं सत्य बजे तो ये तीन संस्कार को इकट्ठा करके एक अनुष्ठान कर दिया तो वो हो गया हरिनाम दीक्षा जिसको हम कहते हैं अभी वो प्रणाली पूरी नहीं हुई है अभी दो संस्कार बात किए जिसको ना आ, याग मंत्र और याग संस्कार बोलते हैं तापपुण्र नाम नाम संस्कार पे शिष्य का नाम बदलता है दास लगता है पीछे भगवान का नाम आकर के दास लगता है, है। मेंटली है ताप संस्कार आंतरिक रूप से है हमारे संप्रदाय में भी, आगे जाके हो सकता है कि बाह्य रूप से प्रकट हो लेकिन यदि आंतरिक रूप से ताप संस्कार ये संसार दावा नलो तापस्कार ताप संस्कार का अर्थ है की ये जो संसार है वो हमको दावा नल की तरह लग रहा है इसमें से बाहर निकल है चं, चंद्र की रश्मि की तरह नहीं लग रहा है दावा की तरह लग रहा है तो तब वो लेवल पे होने चाहिए शिष्य मेंटली यही तो हम परखते हैं ना तो शिष्य होना कुछ। आंतरिक हाँ। तो उसका भाव ग्रहण किया है कि वो स्तर पे नहीं आते तब तक तो नाम संस्कार हो ही नहीं सकता क्योंकि ताप संस्कार हुआ ही नहीं उसको संसार दावालन लग ही नहीं रहा है उसको तो चंद्र की रश्मि लग रही है संसार बहुत ही बढ़िया पूनम का चांद की जो ठंडक होती है वो संसार में उसको मजा आ रहा है तो वो कहाँ से तैयार है वो तो ताप तो संस्कार भी नहीं हुआ उसका पुण्र मतलब ये ऊर्दो पुण्र जो हम तिलक करते हैं हाँ तो लगा ताप लगाते लगा तो उसका आंतरिक भाव ये है संसार ना दो जगह पर होता है एक एक बाहु दूसरी बाहु शंख चक्र चक्री संप्रदाय में होता है कोई कठिन वस्तु नहीं है एक बार ही सपना है तो <laughs> थोड़ा सा तो था था था तो हाँ उनके वहाँ पे भी इस प्रकार से अलग अलग संस्कार होते हैं ऐसा नहीं कि एक साथ पाँच संस्कार पूछना पड़ेगा शायद है शायद है मुझे पूछना पड़े वरन्यास को मिलता है तो ऐसे ये तीन हुए और अभी आगे थोड़े समय बाद जब शिष्य ये हरी नाम लेकर के और इस प्रकार से शुद्ध हो रहे हैं तो देख करके जो शरणागति यहाँ पे चेक हो जाती है एक बार पहले तो एक साल चेक किया कि शरणागत होने के लायक है कि नहीं अभी शरणागत होने के बाद क्या वो शरणागति कंटिन्यू कर रहा है कि केवल ढोंग था तो वो भी एक और चेक हो गया थोड़ा तो उसमें से फिर बताते विनी का पुत्र आदि संस्कृत प्रतिबोध है तो उसमें से जो विनीत तो शिष्य है जो सही में शरणागत है उनको संस्कार देते हैं मंत्र संस्कार जिसमें उनको पांच रात्रि का मंत्र देते हैं हमारे शिल प्रभुपादर पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ पंजाब में स्थापित उसमें तो उसमें गुरु गायत्री दो गौर गायत्री दो और एक और दो एक काम गायत्री और एक गोपाल तो ये छह मंत्र देते हैं उनको ये उनका मंत्र संस्कार हुआ और साथ साथ में याग संस्कार भी ले देते हैं जिसमें उसको अर्च विग्रह का पूजन करने की योग्यता मिल जाती है अधिकार प्राप्त हो जाता है अर्च विग्रह अर्चविग्रह का पूजन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो ये है याग संस्कार छे मंत्र है आ, गायत्री है वो पांच रात्रि का दीक्षा का भाग नहीं वो ब्रह्म गायत्री जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन वर्ण के लक्षण वाले होते हैं उनको साथ में सातवां मंत्र देते हैं जो ब्रह्म गायत्री वो बृठ गायत्री प्रभुपाद और भक्ति ठाकुर ने ये दोनों को इकट्ठा कर दिया ब्रह्म गायत्री वैदिक भाग है पांचरात्रि का भाग अभी मंत्र कहां से है उसका मुझे स्रोत नहीं पता है मंत्र का क्या है मंत्र के, कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जिसको आप डीपी मतलब जो जिसके लिए मंत्र, लिए मंत्र है उसके लिए मंत्र सेम होता है लेकिन उसके लिए आप मंत्र बना सकते हो उसको उस प्रकार का भी शास्त्र में प्राप्त होता है तो ये नहीं? ब्रह्म गायत्री नहीं वो गोर गायत्री का पूछा तो क्या होता है जैसे अभी पंचरात्र में दिया है तो अभी गुरु को क्या करके है? तो ये मंत्र कैसे बनाना है तो मंत्र में पहले ये शब्द होना चाहिए फिर जो उनका नाम है उसको चतुर्थी विभक्ति में ले लो उसके बाद विदमा है या नम है ऐसे लगाओ और उसके बाद ये बोलो तो करके एक फ्रेम दिया होता है उसमें आप गुरु का नाम डाल करके वो बन सकता है डी के अनुसार ही मंत्र बन सकता है वेद में भी इसी प्रकार से कुछ मंत्र होते हैं अभी वही मंत्र उपयोग करना है लेकिन आपकी देवता बदल गए तो देवता का नाम अलग करके भी वेद के मंत्र उच्चारित कर सकते वो वेद मंत्र ही गिना जाता है कैसे तो भी रहता है इनके ओम नम भगवते नरसिंह है तो ये चतुर्थी विभक्ति का मंत्र है ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते नरसिंहाय ये सब चतुर्थी विभक्ति के जो मंत्र है तो ये पांचरात्रि का मंत्र गिने जाते हैं वैष्णव तंत्र के ओम नमो भगवते वासुदेवाय अः प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज को प्राप्त हुआ था तो वो वैदिक मंत्र नहीं था क्योंकि ध्रुव महाराज उस समय क्षत्रिय होते हुए वो समय उसकी वैदिक दीक्षा नहीं हो सकती पांच रात्रि का दीक्षा दी थी नारद मुनि ने तो ओम भगवते तो का मंत्र दिया कि वासुदेव चतुर्थी विभक्ति में वैसे तो वो ये कि है उसमें वासुदेवा का अनुरुद्धाय अलग अलग आप फिट करके अलग अलग मंत्र बन जाएंगे ठीक जायेंगे काम गायत्री तो वो बीज बीज गायत्री काम गायत्री बोलते हैं ना पता है ठीक है तो ये जब दूसरा संस्कार है मंत्र और याग संस्कार मंत्र और याग याग संस्कार पे अर्च विग्रह का पूजन करने का अधिकार प्राप्त होता है तो इसको दोनों को मिला करके जब दे रहे हैं वो है सेकंड इनिशिएशन बोलते हैं वो जब ब्रह्म गायत्री के साथ मिल करके दिया जाता है तो उसको ब्राह्मीण इनिशियन कहते हैं अन्य था, है। था सेकंड इनिशियन तो अभी शिल प्रभुपाद ने ब्राह्मीण दीक्षा स्थापित की क्योंकि वो सेकंड इनिशियशन में सबको ब्रह्म गायत्री दे रहे थे लेकिन अभी जैसे जैसे वर्णाश्रम के अन्य पहलू खुल रहे हैं प्रभुपाद मुख्य रूप से ब्राह्मण बना रहे थे मेरा मिशन है ब्राह्मण तो बनाना इसलिए सबको ब्रह्म गायत्री दे रहे थे तो जैसे जैसे वर्णाश्रम खुल रहा है ज्यादा तो इसलिए आप देखेंगे कि गुरु महाराज अभी सबको ब्रह्म गायत्री नहीं देते हैं छह मंत्र देते हैं श्रीओ को छह मंत्र देते हैं शूद्रों को छह मंत्र देते हैं तो उसको फिर पांच रात्रि की दीक्षा बोलते हैं वैष्णवी दीक्षा प्रकार तो ये दूसरी दीक्षा की बात है तो इसलिए शिलूप से दो प्रकार के टोटल पांच होते हैं उसमें से तीन पहली दीक्षा में दो बाद में दो पूरे होने पे आपकी दीक्षा समाप्त हुई उसको ऐसा कहा जाएगा अभी आप पूर्ण दीक्षित हो तो इसलिए शिल के दो प्रकार के वाक्य मिलते हैं एक प्रकार का वाक्य मिलता है कि यदि ब्राह्मीण दीक्षा नहीं हुई ऐसा नहीं आप भगवत धाम नहीं जा सकते वो इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट पहली वाली दीक्षा है वो शरणागति आपका गुरु के साथ संबंध उसमें बनता है वही सफिशियंट है भगवत फिर और एक जगह पे बोलते हैं कि दूसरी दीक्षा ही वास्तविक दीक्षा है पहली दीक्षा का तो ये कुछ इतना मतलब नहीं है दूसरी दीक्षा में शिष्य है वो दीक्षित हुआ जाता है तो इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है इस फोन में कि कौन सी वही दीक्षा वास्तविक दीक्षा है विरोधी वाक्य प्राप्त है किन्तु तो यदि हम पंचरात्र शास्त्र के अनुसार ये पंच संस्कार को तो जब हम समझते हैं कि यहाँ पे हमको समझ में आता है कि वो जब बात कर रहे हैं शिल प्रा ही सफिशियंट है दूसरी दीक्षा की जरूरत नहीं है वहां पे वो ये कह रहे हैं कि वो जो ब्रह्म गायत्री प्राप्त हो रही है उसकी जरूरत नहीं वो ब्राह्मणी निशेषण की बात हो रही है और जब प्रभुपाद कह रहे हैं कि दूसरी दीक्षा ही वास्तविक दीक्षा है तब तो वो बात हो रही है कि पंच संस्कार पांचों पांच प्राप्त होने चाहिए क्योंकि जो पंच संस्कार प्राप्त दीक्षा प्राप्त करते हैं तो उससे अर्थ के पूजन का अधिकार प्राप्त होता है हरिनाम करने के लिए दीक्षा की जरूरत नहीं दीक्षा पूरा शरण विधि अपेक्षा न करे किंतु केवल हरि नाम कोई कर नहीं सकता ज्यादातर तो इसलिए जीव गोस्वामी ने इसको अनुमोदित किया है कि साथ में अर्च का पूजन होना चाहिए यज, यजन अर्च विग्रह का पूजन अर्चन हर एक व्यक्ति के लिए तभी वो क्योंकि ने निर्यास उसी से आएगा उसी में अर्चविग्रह का पूजन है आपको क्लीन रहना भी पड़ेगा सब कुछ करना पड़ेगा हरिनाम तो आप अनकलीन भी कर सकते हो तो लोग वो ऐसे ही रहकर वो नाम करते रहेंगे वो कभी उसकी शुद्धि होगी नहीं उस प्रकार से आलस्य रहेगा इसलिए तो इसलिए अर्चविग्रह का पूजन ये अर्चन विधि कंपलसरी की है जीव गोस्वामी हमारे लिए क्लीनलीनेस पंक्लिटी और उससे शुद्धि होगी ये सब वस्तु के लिए क्योंकि केवल हरिनाम हरिदास ठाकुर की खतरा हम कर नहीं सकते तो इसलिए प्रभुपाद और भगत सिद्धांत सरस्त्री ठाकुर सब इसको आगे बढ़ाए और इसलिए फिर दीक्षा की विधि आई अभी जो हमारी दीक्षा विधि वो पांचरात्रि का विधि है पांचरात्रिक विधि की दीक्षा आपको इसलिए चाहिए क्योंकि अर्चविग्रह का पूजन करें अर्चन में लगना है अर्चन में लगने के लिए पांचरात्रि का विधि की दीक्षा हरि नाम है वो भागवत विधि का इसके लिए आपको पांचरात्रि के विधि की दीक्षा नहीं चाहिए तो इसलिए ये दीक्षा आई तो इसलिए इसका अर्थ है कि ये दीक्षा का जो पांचवा संस्कार है पूरा करना पड़ेगा तभी तो अधिकार मिलेगा अर्चविग्रह पूजन करने का इस प्रकार से तो इसलिए प्रभुपात कह रहे हैं कि ये पांचवा संस्कार हुआ मतलब जब दूसरा इनिशिएशन हुआ तब आप रियली में इनिशिएट हुए जबकि शरणागति शुरू हो गई ये फर्स्ट इनिशियशन फर्स्ट दीक्षा शरणागत तभी शरणागत हो गए शरणागति की जो पद्धति उसमें प्रवेश कर लिया ऑफिशियली आपने तब भजन क्रिया में ऑफिशियली प्रवेश कर लिया तब लेकिन ये एक उसको इनिशिएशन की जो पद्धति है उसको थोड़ा डिले करके दो भाग में बांट दिया ऐसे को तो। जैसे बड़ोड़ा के अंदर प्रवेश तो आप कर जाते छाणी जगह नगा पे लेकिन आपको पहुंचना है मंदिर पहुंचे तभी कहलाएंगे जब आप हरी नगर में प्रवेश कर गए उस तरह बड़ोड़ा पहुंच गए दोनों अवस्था में बड़ोड़ा पहुंच ये जो हैं हैं बिना कर लेते हाँ वो शरणागति क्या ऑफिशियल होने की जरूरत है यहाँ पे तो क्या ऑफिशियल शरणागति है वो शरणागति तो अभी हरिदास ठाकुर हैं तो उन्होंने दीक्षा नहीं ली है किसी ऑफिशियल लेकिन वो ऑलरेडी दीक्षित ये शरणागत है सब बिना शरणागति के तो कुछ नहीं होने वाला है कहीं भी ऐसा नहीं है हरिनाम शरणागति को बाईपास करता है बिना शरणागति के हरिनाम भी नहीं होगा लेकिन उसमें आपको दीक्षा पुरस्कार ये सब विधि की जरूरत नहीं है दीक्षा पुरस्कार विधि अपेक्षा न करे लेकिन अर्चा विग्रह का पूजन करना है तो उसमें ये फिर ऑफिशियल चाहिए हाँ तो वो आप कोई भी मैंने आपको बोल दिया हरिनाम करो आप करने लगे तो वो उसमें आप ऐसा नहीं कि मुझे बैठ करके आपको एक जगह पे माला देनी पड़ेगी कि हाँ नाम करो फिर ये प्राण लो इस प्रकार का ऑफिशियल नहीं करना पड़ेगा उसमें तो उस की बात की बात की हरे कृष्ण महामंत्र की हरिनाम दीक्षा की वही वो ऑफिशियल किया है वो इसके साथ मिला करके नाम साहब ने दिया है इसलिए ऑफिशियल जो विधि है वो पांचरात्रि कवि दी है वो अर्चवी ग्रह के पूजन के लिए मुख्य रूप से देखिये नाम की जो बात है उसमें जो दीक्षा ऑफिशियल कुछ भी नहीं है इसका अर्थ नहीं है कि जो हरी नाम लेला लो शरणागत नहीं हो रहा है शरणागति तो बिना ऑफिशियल दीक्षा के भी कभी हो सकती है इसलिए बताते हैं कि विधि अपेक्षा न करें हरि नाम जो है वो किंतु फिर क्यों चाहिए दीक्षा दीक्षा तो दीख्षा ये अर्च के के पूजन क्योंकि अकेला हरि नाम कोई हरिनाम को करना, कर नहीं सकता हरिदास ठाकुर अभी हम चर्चा कर रहे हैं दीक्षा विधान क्या है यहाँ पे जो दीक्षा विधान चल रहा है जिसमें हम ऑफिशियली बैठ करके ये लो आपका आज से ये नाम हो गया और आप ये करो अभी आपको ये छह मंत्र दिए अब अभी आप का पूजन करो ये जो दीक्षा अनुष्ठान की जो बात हो रही है वो पांचरात्रि की विधि के अंतर्गत की हुई दीक्षा है इसमें शरणागति को ऑफिशियली अनुष्ठान के रूप में स्थापित किया है हरी नाम करने के लिए ऐसा ऑफिशियल करने की कुछ जरूरत नहीं होती है लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि हरी नाम आप किसी को शरणागत धुए बिना लो शरणागति उसमें भी चाहिए लेकिन वो शरणागति सीधी ऐसे ही हो सकती है इसमें ऑफिशियल आपको अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है उसमें मान लो कि गुरु महाराज है तो गुरु महाराज की शरणागति जस्ट ऐसे ही ले ली और वो हरि नाम कर रहे हैं तो वो हरिनाम संप्रदाय से कनेक्टेड गिना जाएगा लेकिन ऐसा कोई सामान्य रूप से कर नहीं सकते अकेला नाम लेकर के आगे बढ़ नहीं सकते इसलिए दोनों विधि को साथ में लेकर चलना पड़ता है भागवत विधि है एवं तो पांचरात्रि का विधि है दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ता है इसलिए हम कहते हैं कि यदि कोई शरणागत होता नहीं है ऐसे मन में बात यह है वो हिपी के हिपी ही रहते हैं लेके भी तो इसलिए ऑफिशियली जो वास्तविक वस्तु है वो ये दोनों साथ में करना होता है तो इसलिए दीक्षा विधि है एक एक है जो हरिनाम ले रहा है एक दीक्षा के बाद भी सभी फर्श एक लेवल पर तो नहीं होते हैं एक लेवल पर फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं सभी एक लेवल पर मतलब कोई एकदम हायर प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है, है। दीक्षा के बाद भी कोई हिप्पी है, है, है, बना रहा लेकिन माला कर रहा है वो तो उस फल में और उसके फल में कोई अंतर होगा वो शरणागति के ऊपर ही आधारित है के बाद भी बना रहा रहा रहा है तो है है अपना सब नियम नहीं कर वैसे जा उसमें कोई अंतर तो सही से शरणा गति लेकर के तो उसका हो गया बेड़ा पार अल्टीमेटली पंचरात्रि कविधि से आप हरिनाम केवल नहीं है वो का पूजन में लगा रहे हो ना वो से आलसी रहेगा दूध दूध का दूद पानी का पानी पानी हो जाएगा कहा पानी पानी बहुत, बहुत तो इसलिए जीव गोस्वामी ने दोनों विधि दिए साथ में क्यूँकी कोई हरिदास ठाकुर की तरह बैठ कर के हरि नाम का ही केवल शरण नहीं ले पाता है तो पैसे का है ना लेकिन तो हरिनाम मेन है लेकिन फिर अर्चा विग्रह के पूजन को क्यों हम लात मारा रहे का चिंतन करेंगे पतन हो जाएंगे तो बहुत बार बोले बाबा जी मत बनो सही तो साथ में अर्चा विग्रह का पूजन है ये हमारे आचार्यों ने मैंडेटरी किया है इसको हम साइड में नहीं रख सकते हरिनाम का बल है अर्च विग्रह का पूजन को साथ में लेके आना इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कह रहे हरिम का कुछ बल ही नहीं है हरिनाम का कम बल है हाँ तो फिर तो आप ये कह रहे हैं की जीव गौस्म यह कह रहे हैं की अर्च विग्रह का पूजन ही मेन है हरिनाम का कुछ बल नहीं है तो मैं यही कह रहा हूँ इसलिए ठंडे दिमाग ऐसी समझने का प्रयास करना चाहिए जब हम अर्चविग्रह का पूजन करने पे बल दे रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि हरिनाम मुख्य साधन से आउट हो गया उसी प्रकार से जब हम हरिनाम मुख्य साधन बोल रहे हैं, इसका कि अर्चविग्रह आउट हो गया हम दिमाग में ऐसा ही बैठा के रखते हैं, दोनों में से एक ही करना है यहाँ पे समस्या आती है जो बेस्ट है वो मैं करूंगा बाकी सबको लाद मार फेंक दूंगा ऐसा सामान्य रूप से लोगों का विचार रहता है आधुनिक जगह में जो बैठे एक मिनट एक मिनट एक मिनट तो इसलिए ये जो सोच की पद्धति है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हम जैसे सुनते हैं कि ये बेस्ट है तो बस मैं यही करूंगा उसको एक्सक्लूसिवली ले लेते हैं उसको दूसरे सब के सहारे के बिना ले लेते हैं लेकिन हरी नाम अकेला यदि करके किसी को शुद्ध होना है तो हरिदास ठाकुर के लेवल पे होना चाहिए इसलिए जीव गोस्वामी अर्चविग्रह का पूजन दे रहे हैं अर्चन की विधि दे रहे हैं तो इसलिए अर्चन विधि हर एक व्यक्ति के लिए तो इसलिए प्रभुपाद भी चाहते थे और भक्ति श्रीदान सरस्वी ठाकुर भी चाहते थे कि सभी गृहस्थ लोग अर्च, अर्चन अर्चन पद्धति में लगे अर्च विग्रह का पूजन करें अभी हमारी स्थिति ऐसी हो सकती है कि हम नहीं कर पा रहे तो किसी ने किसी प्रकार से अर्च विग्रह के पूजन में सहायता करते हैं अलग अलग प्रकार से चलो मंदिर का मुख्य अर्च विग्रह का पूजन चल रहा है वहां पर सहायता करें वो वो आता है याजन जबकि सबका अपना अपना जो घर पे अर्चविग्रह का पूजन के लिए होने हर एक द्विजय के पास कम से कम और वैष्णव संप्रदाय में स्त्री और शूद्र वो दोनों को भी अर्च पूजन का तो अधिकार प्राप्त है शालग्राम पूजन का इत्यादि तो इसलिए वो एक विधि का भाग है वो होना चाहिए घर पे अभी हमारे पास नहीं है वो अलग बात है लेकिन वो धीरे धीरे उसको लाना पड़ेगा वो लेवल पे आना पड़ेगा धीरे धीरे हमको मतलब ऐसा नहीं नहीं कि कि समझने के लिए अगर अगर हम अगर हम हमारी में लगे तो हम तब तक शुद्ध नहीं होंगे तब तो तक हम हरिदास ठाकुर के लेवल पे नहीं होंगे समझा तो हरिदास ठाकुर की तरह हम अगर हरिदाम जब करेंगे केवल एक भागवत दीक्षा हुई है और हम कोई व्यक्ति जब तक शुद्ध नहीं माना जाएगा जब तक वो हरिदास अगर उसकी सेकेंड इनिशियन नहीं होती है और अगर नहीं हुई है पॉइंट यह कहने का अगर उसके पहले नहीं हुई है तो अगर वो शुद्ध पूर्ता जब ही होगा या तो वो हरिदास ठाकुर के लेवल पे होगा या फिर वो सेकंड इन अगर सेकंड हुई नहीं है हाँ पे इस केस में। तो फर्स्ट इनिशियन वाले केस में कोई व्यक्ति शुद्ध पूर्ता शुद्ध नहीं माना जाता आप सार लीजिए उसका सार लीजिए पहली इनिशिएशन हुई है ठीक है क्यों पहली इनिशिएशन भी क्यों हुई क्या कारण से हुई कुछ पाठ शरणागति का था कुछ पाठ शरणागति का था वो दूसरी इनिशिएशन तक पहुंचाने के लिए भी था ना अभी तो दूसरी इनिशिएशन है मतलब। तो अभी वो जो हेतु से हुई है वो हेतु में यदि लग रहे हैं जैसे मान लो कि यदि हम कहते हैं कि हम की पद्धति में नहीं लगना चाहते फॉर एग्जाम्पल तो फिर हम केवल हरिनामी कर सकते हैं केवल हरिनाम की शरणागति कोई ले नहीं सकता है ये समस्या है ज्यादातर नहीं ले पाएंगे वो हरिदास ठाकुर के लेवल पे या उस प्रकार के हाई लेवल पे होने चाहिए जिनको केवल हरिनाम में रुचि आ रही है तो इसलिए अभी आप लग रहे हो चलो आपकी दूसरी दीक्षा नहीं हुई है लेकिन जब तक नहीं हुई है तब तक आप जो लोग इसमें लगे हुए हैं उनको मदद करके अर्चविग्रह का पूजन करा रहे हो अर्चन करा रहे हो तभी तो सभी इंद्रिया लग रही उसमें देखिये हरिनाम लेकर के शुद्ध होने में केवल आपके पास दो इंद्रियाँ हैं जीवा और कान बाकी सब इंद्रियों को कहा लगाएंगे तो ये सब इंद्रियों को कहीं तो लगाना पड़ेगा ना तो इसलिए आ, केवल हरि नाम की पद्धति नहीं है जिनका वो लेवल आ गया है या वो लेवल पे है मान लो कोई शुरुआत से उनकी बात अलग है तो अभी यहाँ पे लग रहे हैं उस प्रकार से लेकिन अभी सिटी और ये सब वातावरण में तो था कि दूसरी दीक्षा तक तो घर पे अर्चा विग्रह रख करके पूजन करना और यह सब तो कोई पालन कर ही नहीं पाता था प्रभुपात तो चाहते थे वैसे भी कि सबके घर पे अर्थविग्रह हो लेकिन फिर इसका अर्थ नहीं है कि बस ला करके रख दिया और उसका कोई नियम नियम कुछ भी नहीं है पालन नहीं कर रहे हैं तो दूसरी दीक्षा होने पर भी नियम पालन नहीं कर तो दूसरी दीक्षा कुछ काम की नहीं है जब तो आपको अधिकार प्राप्त हुआ है उसका लक्षण देखकर और उसकी योग्यता देख करके तो वो योग्यता के अनुसार वो करेंगे तो बहुत अच्छी प्रगति हो पाएगी उस प्रकार नहीं है लेकिन कुछ उसको उसको तो हाँ तो तब तो तक तो वो असिस्ट कर रहा है ना अभी सेकंड इनिशिएशन पे नहीं तब तक असिस्ट कर रहा है लेकिन उसको ये नहीं सोचना चाहिए तो तो तो सबको है शुद्र को भी है और स्त्रियों को भी है लेकिन मंदिर में यजन जो याजन जो करना है यजन सबके लिए इसमें जो अर्च विग्रह की पूजन करना है स्वयं घर पे जो कर रहे हैं वो सब कर सकते हैं जो इसलिए इसलिए तो वैष्णवी दीक्षा है जो शुद्रो को भी प्राप्त हो रही है और स्त्रियों को भी प्राप्त हो रही है लेकिन जो मंदिर में पूजन हो रहा है वो पब्लिक के लिए दूसरों के लिए है तो वो केवल ब्राह्मण कर सकता है नहीं है। हम सब लेकिन ब्राह्मण नहीं पूजा कहा प्रभुपाद तात्पर्य में, तो में लिख रहे हैं की हम अपने मंदिरों में शालग्राम पूजा का भी को भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हरिभक्तिला हाँ। से है पंचरात्र से पंचरात्रि का विधि हम पालन कर रहे हैं लेकिन अभी हम नहीं कर पा रहे हमारे प्लान में वहाँ पे लिखते हैं लगाना तो है, तो लग है ताकि हमें और दोनों चीज तो मेरा ये सवाल है कि हम सभी लोग यहाँ पे भाग ले रहे हैं मंदिर की वीडियो करते रहे कैसे लगा हैं भी, भी, भी तो हाँ है जो वो, जो वो है लेकिन धीरे धीरे जो अनुमोदित है की स्वयं के घर पे भी होने चाहिए वो अनुमोदन की तरफ जाना पड़ेगा ना हम उसको बाईपास नहीं कर सकते ना वो शास्त्र साधु गुरु सब लोग अनुमोदित कर रहे हैं हम उसका एक ऐसा नहीं करने का प्रयास करें हम कि एक नियम उसमें से निकालें और फिर उसमें हम मेन अनुमोदन जो है वो भूल जाए ऐसा नहीं हो जाए ये मेरा पॉइंट है हाँ हम तो लगी रहे न, अभी तो फिर दूसरी की क्या जरूरत है ऐसा नहीं हो जाए अभी उसकी एक्शंस में चलो इससे हो रहा है लेकिन वो तो होना ही चाहिए ऐसे इसका ये ना कि घर पर अर्थविक्र है तो मंदिर दर्शन करने नहीं जाना है ऐसा कोई नहीं किसी ने नहीं, नहीं बोलू वो तो है ही साथ साथ में यह जब होगा तो और ज्यादा सरल और सीधा मार्ग होगा तो इसलिए आप देखेंगे श्री गुरु महाराज भी अभी प्रयास कर रहे हैं कि सबके घर पे आ जाए लेकिन हमारी अभी भी इतनी स्थिति नहीं बनी कि सब लोग घर पे कुछ बेसिक मिनिमम नियम भी पालन कर पाए कि जिससे वो शालाग्राम भी घर पर रख पाए जॉइंट फैमिलीज होंगे तो और ज़्यादा सहूलियत होती है शालाग्राम सेवा के लिए तो हाँ वो गलत है अधिकार कब मिलेगा याग्ञ संस्कार का याज्ञ संस्कार के अलावा अधिकार नहीं मिला तो आप कुछ भी लेके आओगे तो अधिकार के बिना पूजा होती नहीं है श्रीरंगम मंदिर के जो प्रधान अर्चक है आ... मुरलीधर भ उनके साथ हम चर्चा कर रहे थे तो वो बताए कि मैं प्रधान अर्चक हूँ लेकिन प्रधान अर्चक होते हुए भी यदि मुझे बताया नहीं गया कि आपको ये अर्चन करना है ऐसा अधिकार नहीं है तो मैं नहीं कर सकता मैं नहीं कह सकता मेरे पास धागा इसलिए मैं अधिकार कर अधिकार, तो अधिकार निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है स्वयं की एलिजिबिलिटी हो सकती है लेकिन अधिकार मिलना एक अलग बात है एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता और अधिकार दोनों में बड़ा अंतर है योग्यता हमारी हो सकती है अधिकार दिया जाता है मेरी योग्यता हो सकती है गुरु बनने की, लेकिन जब तक उसका अधिकार मेरे गुरु नहीं देंगे तब तक मैं गुरु नहीं बन सकता आधुनिक समय में लोग क्या कर रहे हैं कि योग्यता और अधिकार दोनों को एक ही समझ रहे हैं। मेरी योग्यता है तो अधिकार मिलना क्यों नहीं चाहिए ये? ये गलती है तो इसलिए जब तक प्रथम दीक्षा जब तक हरिनाम दीक्षा हुई है तो अभी योग्यता प्राप्त अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है योग्यता हो सकती, अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है अनुमति नहीं मिली है अर्ष विग्रह का पूजन चालू करने की तो नहीं कर सकते शालग्राम की बात है मतलब विलास में शालग्राम तक की बात आती है तो ऐसे तो ये दीक्षा कहाँ चाहिए? आई आप मध्य लीला पंद्रहवा अध्याय एक सौ आठवा श्लोक उसका तात्पर्य पड़ेगा ये दीक्षा पुरस्कृत विधि अपेक्षा न करे ये श्लोक है और उसके तात्पर्य में के पूरा स्थापित करके क्यों दीक्षा देने की जरूरत है श्लोक कह रहा है कि दीक्षा की जरूरत नहीं उत्पाद उसमें स्थापित करके क्यों दीक्षा देने की जरूरत है और शुद्रो को ब्रह्म गायत्री नहीं देते तो दूसरी दीक्षा सबको देना चाहते है गुरु महाराज बताए वैष्णवी दीक्षा में किसी को भी दूंगा जो भी ठीक से भक्ति कर रहे हैं उनको तो वैष्णवी दीक्षा मिलनी चाहिए दूसरी दीक्षा मतलब ऐसा नहीं गुरु उनके सभी शिष्य दूसरी तो प्राप्त करें जो भी प्रथम प्राप्त तो तो ये उसके तो ये उसके पीछे पूरा सिद्धांत है बात की बात थी और फिर दीक्षा के बाद अभी जो हमारा शरणागति है वो गुरु के प्रति है और गुरु के माध्यम से खुदी गुरु शिष्य परंपरा के प्रति तो हमारी सेवा गुरु को होगी गुरु की चरण सेवा यही हमारे जीवन का लक्ष्य है तो दूसरे वैष्णवों के साथ क्या संबंध होना चाहिए क्या हमारे मनोवृत्ति होनी चाहिए इस विषय में प्रभुपात कई बार बताते हैं दादेरा चरण से भक्त शनिवास जनम जनम होश जो भजन आता है नरोतम दास ठाकुर का भजन है तो इसको शिल्प रूप बताते हैं कि तादेर चरण से तादेर कौन है ये जो षड गोस्वामी और ये सब जो आचार्य ग्रह हैं जो गुरुग्रह हैं उनके चरण सेवन करना और भक्त शनिवास और भक्तों के साथ निवास करना रहना ऐसा नहीं कि जो सब दूसरे भक्त हैं, वो तो मैं तो केवल गुरु की सेवा करूंगा इनका चरण ही, लेकिन भक्त शनिवास कार्य की दोनों के भक्तों के साथ मिलकर के गुरु की सेवा गुरु की चरण सेवा सभी जो भक्त है जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके साथ मिल करके हम सब मिल करके उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं अकेले नहीं सब मिलकर के कार्य कर रहे हैं जैसे कभी कोई फेस्टिवल होता है तो भगवान को कैसे सब लोग मिलकर के भगवान के लिए भोग बनाते हैं मिलकर के पूरी व्यवस्था करते हैं आप ये करना मैं ये करूँगा वो ये करेंगे लेकिन उसमें ध्येय क्या रहता है भगवान की सेवा होगी जैसे सब भक्त मिल करके भगवान की सेवा के लिए प्रयास करते हैं उत्सव में उसी प्रकार से यह हर एक हर दिन का उत्सव है गुरु के चरण की सेवा करना तो जो गुरु चरण सेवा है वो सभी भक्त मिल करके इसी प्रकार से करें ये चेतना होनी चाहिए चेतना ये नहीं होनी चाहिए कि वो तो गुरु की सेवा इतनी जबरदस्त कर रहा है मैं उससे पीछे रह गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ कुछ भी करके इंडिविजुअल रोबोट की तरह नहीं रोबोट होते है वो कॉम्पिटिशन <laughs> केवल उस प्रकार से लगा सकते <laughs> ये भी गुरु की सेवा कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं अभी मैं इस आगे निकलूंगा वो आगे निकलेगा ये उत्साह कैसे वो रेस नहीं है रेस है हम सब मिल करके कैसे गुरु के चरण की सेवा करें? करावन आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार से होता है भक्तों के साथ मिलकर के भगवान की सेवा होती है इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट है दास दास गोपियां हैं, उनके ऊपर अष्ट सखी है गोपियों के नीचे भी दूसरी सब हैं अलग अलग सेविकाएं तो ऐसे भी होते हैं जो कभी कृष्ण को मिलते भी नहीं कभी भी डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं इनकी सेवा कर करें इनके माध्यम से जारी से। इस प्रकार से सब लोग मिलजुल करके किस प्रकार से भगवान की सेवा सही से हो उसकी पूरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाई वो मैनेजमेंट सिस्टम जो है उनके मैनेजर है श्रीमती राजा रानी महात्मा भजंती महात्मा लोग हैं मेरी देवी प्रकृति का आश्रय लेकर के ले करते जो देवी प्रकृति जो है श्रीमती राजा रानी वो श्रीमती राजा रानी ने पूरी व्यवस्था करके कर रखी है कौन क्या करेगा कैसे करेगा सबका तो जो अंतरंगा शक्ति है भगवान की वो सब व्यवस्था करती है किस प्रकार से भगवान की सेवा आगे बढ़ेगी और सब लोग उसमें उनकी व्यवस्था में एक भाग है बलराम जी हैं, तो वो पूरी व्यवस्था करते हैं आध्यात्मिक जगत जो पूरा प्रकट है वो बलराम जी का ही विस्तार है वहाँ पे जो सब व्यवस्था है पेड़ों की पौधों की फूल की पत्तियों की जो भी सब व्यवस्था है वो सब बलराम जी करते हैं निकुंज होते हैं वहां पे नदी होती है सब बल बलरानी होती जबकि श्रीमती राधा रानी अंतरंग शक्ति का आह्लाद जो अहलाद देती है सबको भगवान को आनंद देती है तो इस तरह से सब व्यवस्था होती है तो हम जब गाते हैं सुबह कि निकुंज युनोर रति केली सिद्ध या या युक्ति या तत्र अति दाक्षत अति वल्लभ वंदे गुरु श्री चरणान तो उसमें ये भावना स्थित है उसमें ये वर्णन स्थित है कि भगवान की निकुंज में जो रति के लिए लीलाए हो रही है उनकी सिद्धि के लिए वो अच्छे से हो पाए उसके लिए अलग अलग अलग अलग प्रकार के सामग्री और अरेन्जमेंट और आली सामग्री भी होता है आली अलग अलग गोपियां भी होता है आज ये गोपी जाएगी आज ये गोपी जाएगी इस प्रकार से और अलग अलग सामग्री भी होती है तो वो सब कुछ जो है उसको सुरूप से व्यवस्थित करने में जो दक्ष है ऐसे मेरे गुरु तो ये केवल माधुर्य भाव के लिए ही लागू नहीं होता है ये हर एक प्रकार के जो वात्सल्य भाव के लिए भी लागू होता है श्रीमती यशो यशोदा मई यशोदा माई भी सब व्यवस्थाएं करते हैं ऐसे भगवान को अच्छे से दूध मिले मक्खन मिले विशेष गाय के दूध मिले इसके लिए वो विशेष रूप से गायें चुनते हैं तो ये जो सब वस्तु है वो जो भावना है उधर वही भावना यहाँ पे प्रकट करनी है यहाँ यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है अभ्यास करना है उसका वो है कि भक्तों के साथ में रह कर के सुचारू रूप से व्यवस्थापन करना इससे गुरुचरण की सेवा उनकी जो उनका जो ध्यय है उनके जो हृदय की मनोभीष्ट है, मनो है जो जो है, है, की इच्छा है, वो कैसे स्थापित हो? लिए सब मिलकर के कुछ प्लानिंग करें, ऐसे जैसे यहाँ पे सब मिलकर के प्लानिंग कर रहे कैसे हम मोबाइल उपयोग नहीं करेंगे तो इससे गुरुचरण बहुत ही प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनका ये ध्येय है कि ये मोबाइल हटाना ये सब आधुनिक चीजें हटाना तो उसके उसमें एक ही स्टेप है कि हम कोई मोबाइल से उपयोग नहीं करेंगे तो उसके लिए व्रत लेते हैं फिर साथ में मिलकर के प्लानिंग करते हैं फिर नियम बनाते हैं फिर नियम तोड़ते भी है वो अलग बात है नियम तोड़ते भी है वो अलग बात है, है। तो ये जो व्यवस्थापन है कि सब ने मिलकर के सोचा कैसे नियम बनाएंगे इस प्रकार से करेंगे तो गुरुचरण प्रसन्न होंगे उसके लिए प्रयासरत है तो ये है चरण से ही भक्त भाई तो माया निवास होता है तो कभी नियम तोड़ने वाले भी आ जाते हैं नियम तोड़ते भी हैं। वो माया ना उसने। लेकिन प्रयास इस प्रकार से जो मिलकर करते उसमें जो भावना है वो भावना है ताजे चरण से भक्त तो ये भावना की उधर बात हुई है और गुरु के जो गुरु भाई हैं, वो भी हमारे गुरु के समान ही उनको सम्मान देना चाहिए उसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए और और रोज औपचारिक रूप से फॉर्मली गुरु को याद करना चाहिए गुरु के लिए हम सेवा कर रहे हैं हमेशा वो है पूरा जीवन गुरु को समर्पित है किंतु वो समर्पण की भावना इस बद्ध अवस्था में कई बार चली जाती है तो इसलिए औपचारिक रूप से एक नियम बनाना चाहिए कि रोज हम गुरु को याद करें सुबह दोपहर शाम टाइम टू टाइम ऐसे जैसे सुबह उठ करके तुरंत गुरु को प्रणाम कर लीजिए उनका मंत्र बोल लीजिए उनसे प्रार्थना कीजिए कि आज मैं अपना दिन आपके तरण सेवा में लगा पाऊँ इस प्रकार से आशीर्वाद दें इत्यादि इत्यादि इस प्रकार से थोड़ा मनन होना चाहिए सुबह उठते ही सुबह का जो समय है उसमें ज्यादा गुरु का स्मरण करना अच्छा है ये वैदिक पद्धति भी रही है जिसमें गुरु और भगवान का स्मरण करते थे या तो पितृगण का स्मरण करते थे लोग तो इसमें गुरु का स्मरण सुबह के समय में स्नान करते हुए इत्यादि दैनिक क्रिया करते हुए भी गुरु का स्मरण कर सकते हैं उनको शरणागति की प्रार्थना करें उनसे कि शरणागति हो मेरी आपको इस प्रकार से आपके प्रति मेरी शरणागति बढ़े ऐसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए इसके लिए भजन भी है कुछ शरणागति के जो तो भजन है खासकर भक्तिनाथ ठाकुर के हैं और नरतन ठाकुर के गुरुदेव कृपा बिंदुया है वो है वैष्णव ठाकुर है फिर पंचतत्व को शरणागति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं वो कौन सा है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोर्य यह सब कुछ कुछ ऐसे जो शरणागति वाले भजन हैं, उसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे वो भावना धीरे धीरे हृदय हो सुबह फिर गुरु आष्टक तो है ही हम गाते हैं, और फिर जब करने बैठते हैं तब गुरु को प्रार्थना करके बैठे गायत्री में तीनों समय गुरु को स्मरण करते ही ऐसे ही फिर सुबह में अपने कार्य में लग जाते हैं फिर बीच में दोपहर में आते हैं दोपहर में भी वापस गुरु का स्मरण करना चाहिए कुछ ना कुछ प्रकार से और फिर शाम को पुनः गुरु का स्मरण करें और सोने से पहले गुरु का स्मरण करें जब आप हमको सोने की आज्ञा दीजिए अनुमति दीजिए जिससे हम कल उठ करके और अच्छी तरह से आपकी सेवा का प्रयास कर सकें हम सेवा तो करते नहीं हैं लेकिन सेवा का प्रयास भी हम अच्छी तरह से नहीं कर पाते सेवा करने का प्रयास भी हम अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं तो प्रार्थना ऐसी करें कि हम अच्छी तरह से कम से कम प्रयास तो कर पाएं सेवा करने का इसलिए आप हमको सोने की अनुमति दीजिए ताकि ये शरीर पता नहीं कब ऐसा होगा कि शरीर को सोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो अभी तो ये स्थिति है ऐसा करके रात को रोज प्रार्थना करें गुरु से तो इस प्रकार से यशस्त्र संध्यम कम से कम तीन बार दिन में गुरु के प्रति मतलब फॉर्मली याद करने का प्रयास करती है जिससे वो धीरे धीरे धीरे धीरे वो जो भावना है वो हृदयांगन होगी अन्यथा हम सोचने लगते हैं हम ही सब कुछ कर रहे हैं ये कृतज्ञता बार बार दिखाना आवश्यक है क्योंकि <laughs> जो शिष्य है उसने दीक्षा प्राप्त की गुरु से जैसे हमने काल चर्चा की थी कि शिष्य ने गुरु के ऊपर अनुग्रह नहीं किया है गुरु ने शिष्य के ऊपर अनुग्रह किया तो इसलिए जो शिष्य ने दीक्षा प्राप्त की तो उसको हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए उसका ये भावना होनी चाहिए कि मुझे ऐसी वस्तु प्राप्त हुई है जो करोड़ों करोड़ों जन्मों से प्राप्त नहीं हुई थी और यही मेरी एकमात्र गति है मेरी गुरु की शरण तो इसलिए ये कृतज्ञता को बनाए रखना पड़ेगा इसलिए फॉर्मली याद करना पड़ेगा धीरे धीरे धीरे धीरे वो भावना कृतज्ञता की विदयांगन होनी चाहिए अन्यथा हम कुछ बड़ा काम करेंगे तो गुरु तो साइड में रह जाएंगे हमको कि हमको कृतज्ञता की भावना हाँ उन्होंने दीक्षा तो दी थी मुझे लेकिन ये काम तो मैंने किया है ना उससे उनको प्रसन्न होना चाहिए वो प्रसन्न क्यों नहीं है मैं इतना काम कर रहा हूँ गुरु के लिए और गुरु महाराज मुझसे प्रसन्न नहीं है क्या समस्या है ऐसा हो जाता है जबकि जो सही भावना में है वो यदि बहुत मेहनत क्या जी जान लगा दिया और जो काम किया उसके रिजल्ट पे गुरु महाराज गुस्सा हो गए तो उसको लगेगा कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि गुरु महाराज को मैंने इतना क्रोध दिला दिया मुझसे कुछ अपराध हो गया है तो वो अपने आप को दोषी मानेगा लेकिन जो सही चेतना में नहीं वो गुरु महाराज को दोषी मानेगा तो इतना घिस गए इसके लिए लेकिन फिर भी ये फिर भी इसको प्रसन्नता हो नहीं है ऐसे होते होते हैं फिर शिष्य बोलते हैं कि हमने तो होता नहीं क्या क्या कर दिया पूरा इनके लिए पूरा जीवन न्योछाव कर दिया लेकिन ये तो गोल्डन बाबा को इतना तो इसलिए ये जो भावना है कृतज्ञता की वो हृदयांगन करना आवश्यक है खासकर आधुनिक जगत में जो पले बड़े लोग हैं उनको कृतज्ञता की भावना डेवलप करना बहुत आवश्यक है क्योंकि कृतज्ञता ही सिखाई जाती है वास्तव में वैदिक समाज के लोग थे तो सूर्य को भी कृतज्ञ रहते थे कि आज सूर्य उगा तो हमको हमारे ऊपर उन्होंने कृपा की नहीं तो हम जी नहीं पाते सूर्य को भी कृतज्ञ रहते थे हरेक वस्तु को गाय से दूध दूध लिया तो गाय को कृतज्ञ रहते थे क्या कहते क्या बात छोटे से जानवर को भी कृतज्ञ रहते थे किसी ने कुछ भी किया तो उसको कृतज्ञ रहता है यहाँ पे तो ये हमारे जन्मो जन्मांतर के सब बंधन काटने वाले हैं जो हमारे जन्मो जन्मांतर के पाप एक झटके में ले लिए वो हम उसको रियलाइज भी नहीं करें तो कृतज्ञ नहीं रहे तो तो कितना बड़ा नुकसान है जबकि शास्त्र तो बोलते सूर्य को भी कृतज्ञ रहो एक छोटे से छोटे जानवर को भी कृतज्ञ इसलिए भावना डेवलप करना बहुत आवश्यक है ठीक है एक कृष्णा इसलिए भगवान की जाएंगे का